ध्यान और आध्यात्मिक जीवन जीवन मुक्ति की प्राप्ति हमारा लक्ष्य इसी जीवन में जीवन रहते मुक्त होना है मृत्यु के पूर्व ही हमें मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए मानव जन्म एक दुर्लभ सौभाग्य है मानव ही मुक्ति और पूर्णता के लिए संघर्ष कर सकता है वही तात्कालिक जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं के परे एक उच्चतर लक्ष्य के बारे में सजग बना रह सकता है अतः इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने जीवन का पूरा सदुपयोग करना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है सभी लोग उसकी प्राप्ति में अभी सफल भले ही न होवे तो भी सभी को उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए यदि पूर्ण मुक्ति नहीं तो भी आंशिक मुक्ति अभी प्राप्त कर लेनी चाहिए यदि कोई व्यक्ति एक निम्न प्रवृत्ति के चंगुल से मुक्ति प्राप्त करता है तो वह उन लोगों से श्रेष्ठ है जो सभी प्रवृत्तियों के गुलाम हैं। स्वामी तो विवेकानंद ने कहा है साहसी बनो और सत्य के दर्शन करो उसे तादाद में स्थापित करो छाया भाषों को शांत होने दो बहुत से लोग मिथ्या प्रतीति के आधार पर जीवन का निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं वे एक काल्पनिक जगत में जीते हैं वे सोचते हैं कि वे दूसरों से बहुत बुद्धिमान और अच्छे हैं वे कल्पना करते हैं कि उन्हें अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूतियां हो रही हैं लेकिन एक समय आएगा जब उनके जीवन में एक भीषण संकट अचानक उपस्थित होगा और तब उन्हें यह जान कर पश्चाताप हाँ होगा कि उनमें उस संकट का सामना करने और उससे उबरने की मानसिक शक्ति नहीं है और तब उनका जीवन दास के मकान की तरह ढह जाएगा केवल सत्य ही हमारी रक्षा कर सकता है सत्य पर आधारित जीवन ही दीर्घ स्थायी होता है हमें यथार्थ जीवन से प्रारंभ करना चाहिए हमारे जीवन के सामान्य अनुभव इंद्रियों से प्राप्त अनुभव न कि झूठी आशाएं स्वप्न और कल्पनाएं हमारे जीवन के आधार होने चाहिए ढले ही वे दुख और कष्ट ही क्यों न लाए यह कल्पना करना ही पर्याप्त नहीं है कि तुम आध्यात्मिक जीवन यापन कर रहे हो तुम्हें जीवन के कटु सत्यों का सामना करके एक के बाद एक उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए कृत्रिम जीवन नहीं अपितु यथार्थ जीवन यापन करने पर तथा साधन पथ का मन लगाकर पालन करने पर तुम उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति को प्राप्त के अधिकारी बनोगे आध्यात्मिक अनुभूति के अधिकारी होने पर वह अपने आप आती है तुम आध्यात्मिक अनुभूति के बारे में अभी जो अनुमान लगा रहे हो वह वैसी नहीं बल्कि एक विस्मयजनक यथार्थ अनुभूति होती है सामान्य लोग मापक यंत्र की तरह होते हैं वे अपनी सहजात प्रवृत्तियों के वशीभूत होते हैं और उनकी दिशा सतत परिवर्तित होती रहती है साधक उस तरह जीवन यापन नहीं कर सकता उसे सहज प्रवृत्त्मक जीवन को त्यागना होगा उसकी चरम लक्ष्य के अनुरूप गठित एक निश्चित जीवन प्रणाली होनी चाहिए उसे स्वयं को तब तक अनुशासित करना चाहिए जब तक वह उसके लिए स्वाभाविक न हो जाए तभी वह समस्त अनुशासनों से परे की स्थिति को प्राप्त कर सकता है अनुशासन से हमें आध्यात्मिक अनुभूतियाँ होती है जिनके फलस्वरूप हमें उच्चतर मुक्ति प्राप्त होती है वास्तविक मुक्ति सिर्फ हमारे लिए ही नहीं अभी तो दूसरों की सहायता के लिए भी आवश्यक है जो स्वयं मुक्त है वही दूसरों को मुक्त कर सकता है तुम श्री रामकृष्ण की भागवत पंडित की लघु कथा जानते हो जिसने एक राजा के समक्ष भागवत की व्याख्या करने का प्रयास किया था प्रतिदिन की कथा के बाद जब पंडित राजा से पूछता मैंने जो कहा क्या उसे आपने समझा तो राजा उत्तर देता पंडित जी पहले आप स्वयं समझे आखिरकार पंडित जी को पता चला कि स्वयं बंध होने के कारण वह राजा को सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं कर सकता इस ज्ञान के उदय होने पर वह संसार त्याग कर प्रगराजक संन्यासी बन गया जाने के पूर्व उसने राजा के पास संदेश भेजा हे राजन मैंने आखिरकार समझ लिया है यदि हम दूसरों को दुख से मुक्त करना चाहते हैं तो हमें भी स्वयं उससे मुक्त होना चाहिए सांसारिक प्रलोभनों से अभिभूत होने वाला व्यक्ति अपने साथियों की सहायता नहीं कर सकता अतः हमें दूसरों की सहायता करने के लिए स्वयं मुक्त होना चाहिए जिस मात्रा में हम स्वयं मुक्त होंगे उस मात्रा में हम दूसरों का मुक्ति के पथ पर मार्ग प्रदर्शन कर सकते हैं अतः आध्यात्मिक मुक्ति का आदर्श कोई स्वार्थ पर आदर्श नहीं है जैसे कि बहुत से पाश्चात्य आलोचकों की गलत धारणा है भारत में सहस्त्रों मुक्त पुरुषों ने युगों से लोगों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए कार्य किया है यदि भारत आधुनिक काल में भी अध्यात्म का सबसे बड़ा आश्रय स्थल बना हुआ है तो यह उन असंख्य आत्मानुभूति संपन्न लोगों के प्रयास के कारण ही है अध्यात्म मुक्ति का लाभ प्राप्त कर वे दूसरों को उसकी प्राप्ति में सहायता करते हैं हमें भी अपने साथियों सहित मुक्ति के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए यही उच्चतम आदर्श है दुर्जन सज्जनों भूयात सज्जन शांतिमायात शांतो मुच्चेत बंधेभ्यो मुक्तच्चान्यान विमोचयेत अर्थात दुर्जन सज्जन होवे सज्जन शांति प्राप्त करे शांत व्यक्ति मुक्त होवे और मुक्त दूसरों को भी मुक्त करे